अध्याय 14 नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन नॉरबर्ट जितना उन्होंने सोचा था कुरेल उससे ज़्यादा बहादुर निकला आने वाले सप्ताहों में वह पीला और दुबला जरूर होता जा रहा था परंतु ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसने हार मान ली हो हर बार तीसरी मंजिल के गलियारे में गुजरते समय हैरी रोना हमायनी दरवाजे पर कान लगा यह जाँच करते थे कि फ्लफी अब भी अंदर घुर्रा रहा है या नहीं स्नेप अपने पूरे मूड में, मतलब तो में शुरू कर दिया था की वे कुरेल के हकलाने की हंसी ना उड़ाए बहराल हरमायनी के दिमाग में पारस पत्थर के अलावा और भी बहुत सी चिंताएं थी उसने अपने रिविजन का टाइम टेबल बनाना शुरू कर दिया और वह अपने नोट्स की कलर कोडिंग करने लगी हैरी और रॉन को इस बात का बुरा नहीं लगता उन्हें परेशानी इस बात से थी कि हरमाइनी ऐसा करने के लिए उनसे भी बार बार कहती थी हरमाइनी परीक्षाएं बरसों दूर हैं। दस सप्ताह हरमाइनी ने पलट कर जवाब दिया यह बरसों दूर नहीं है नेकलसर के लिए तो यह एक सेकेंड की तरह है परंतु हम लोग छह साल के नहीं है रॉन ने उसे याद दिलाया वैसे भी तुम रिविजन क्यों कर रही हो तुम्हे तो सब कुछ पहले से ही आता है रिविजन क्यों कर रही हो? क्या तुम पागल हो गए हो क्या तुम्हें एहसास है कि सेकेंड ईयर में जाने के लिए इस परीक्षा में पास होना जरूरी है परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है मुझे एक महीने पहले ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए था न जाने मुझे क्या हो गया था दुर्भाग्य से टीचर्स भी हर मायने की तरह ही सोच रहे थे उन्होंने उन पर इतना सारा होमवर्क लाद दिया कि की ईस्टर की छुट्टियां उतनी मजेदार नहीं रही जितनी क्रिसमस की थी आराम से बैठना मुश्किल था जब हरमायन आपके बगल में बैठकर ड्रैगन के खून के बारह प्रयोग याद कर रही हो या छड़ी घुमाने की प्रैक्टिस कर रही हो गहरी सांस छोड़ते हुए तथा उबासी लेते हुए हैरी और रॉन ने अपना ज्यादातर खाली समय उसके साथ लाइब्रेरी में बिताया और ढेर सारा होमवर्क करने की कोशिश की मुझे यह या कभी याद नहीं होगा एक दोपहर रॉन अचानक अपनी कलम फेंकते हुए बोला और हसरत भरी निगाह से लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर देखने लगा महीनों बाद मौसम इतना सुहाना था आसमान साफ और मुझे मत भूलना जैसा नीला था तथा हवा गर्मी के आने का संकेत दे रही थी हैरी एक हजार जड़ी बूटी और में रॉन यह नहीं बोला हैग्रिड तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो है सामने आया उसने अपनी पीठ के पीछे खुद छुपा रखा था वह छचुंदर की खालके ओवर कोट में गलत जगह पर दिख रहा था बस यू ही देख रहे थे उसने खिसियानी आवाज में कहा जिस वजह से उनकी रुचि तत्काल जाग गई और तुम लोग क्या कर रहे हो अचानक वह उन्हें शंका भरी नजरों से देखने लगा कहीं अब भी निकले के बारे में तो नहीं खोज रहे हैं अरे हमने तो सदियों पहले पता लगा लिया था कि वह कौन है ड्रॉन ने शान झाड़ते हुए कहा और हम यह भी जानते हैं कि वो कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा है वह पारस पत्थर हैग्रिट ने तत्काल चारों तरफ देखा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा है उसके बारे में चिल्लाते मत फिरो तुम्हें हो क्या गया है? हैरी बोला दरअसल हम तुमसे यह पूछना चाहते थे कि फ्लफी के अलावा और कौन सी चीजें पत्थर की रखवाली कर रही हैं? है ने दोबारा कहा सुनो हमसे बाद में मिलो हम यह दावा तो नहीं करते कि हम तुम्हें कुछ बताएंगे परंतु तुम लोग यहाँ पर हो हमत मचाओ विद्यार्थियों को यह मालूम नहीं होना चाहिए लोग सोचेंगे की हमने तुम्हें बताया है बाद में मिलते हैं हैरी ने कहा हैगरेट वहां से पैर पटकते हुए चला गया उसने अपनी पीठ के पीछे क्या छिपा रखा था हरमाइनी सोचते हुए बोली तुम्हें क्या लगता है, कि क्या उसका पत्थर से कोई संबंध है? मैं देखकर आता हूँ हिस्से में उब चुका था एक मिनट बाद वो अपने हाथ में किताबों का गठर लेकर लौटा और उसे टेबल पर पटक दिया ड्रैगन वो बुदबुदायागरे ड्रैगन पर लिखी किताबें देख रहा था जरा इन पर नजर डालो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की ड्रैगन प्रजातियां अंडे से शैतान तक ड्रैगन मालिक की मार्गदर्शिका हैगरेट हमेशा से ड्रैगन पालना चाहता था उसने मुझे यह तभी बता दिया था जब मुझसे पहली बार मिला था हैरी ने कहा परंतु यह गैरकानूनी है रॉन ने कहा सब जानते हैं कि 1709 के वोस्क सम्मेलन में ड्रैगन पालना गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था अगर हम अपने घर के पीछे के बगीचे में ड्रैगन रखेंगे तो मगलुओं से खुद को छिपाना मुश्किल हो जाएगा वैसे भी आप ड्रैगन को तो कभी पालतू बना ही नहीं सकते यह खतरनाक है तुम्हें देखना चाहिए कि चाली रोमानिया में जंगली ड्रैगनों के कारण कितनी जगह जला है परंतु तो ब्रिटेन में तो जंगली ड्रैगन नहीं है। हैरी ने पूछा बिल्कुल है रॉन ने कहा सामान्य वेल्च ग्रीन और ब्लैक। और मैं तुम्हें बता दूं, जादू के मंत्रालय को उन्हें छुपाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है हमें उन मगलुओं पर जादू करना पड़ता है, देखा है ताकि वे उसे भूल जाएं। तो फिर हैग्रिट क्या करना चाहता है हरमाइनी ने पूछा जब उन्होंने एक घंटे के बाद रखवाले की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि सभी पर्दे बंद थे हैग्रिट ने पूछा कौन है इसके बाद ही उसने उन्हें अंदर आने दिया और उनके अंदर घुसते ही दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया अंदर बहुत गर्मी थी हालांकि आज काफी गर्मी थी इसके बावजूद अंगीठी में आग धक रही थी हैग्रेट ने उनके लिए चाय बनाई और उन्हें सैंडविच दिए जिन्हें लेने से उन्होंने मना कर दिया तो तुम उनसे क्या पूछना चाहते थे हाँ हैरी ने कहा घुमा फिरा पूछने से कोई फायदा नहीं था हम लोग सोच रहे थे कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि फ्लफी के अलावा पारस की रक्षा और कौन कर रहा है तो भी तुम्हें कुछ नहीं बताते वह पत्थर यहाँ पर एक बहुत अच्छे कारण से है उसे ग्रीन गॉर्ड से लगभग चुरा ही लिया गया था हमें लगता है तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा वैसे हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हें फ्लफी के बारे में कैसे पता चला नहीं दो तुम हमें बताना ही नहीं चाहते वरना तुम तो हर बात जानते हो यहाँ पता होता है ने भरी में कहा। सिर्फ यह सोच रहे थे कि रखवाली का इंतजाम किसने किसने किया है हरमाइनी ने कहा हम सोच रहे थे कि डम्बल डोर ने मदद लेने के लिए तुम्हारे अलावा और किस पर भरोसा किया होगा इन शब्दों को सुनकर हैग्रेट का सीना गर्भ से फूल गया हैरी और रॉन हरमायनी की तरफ देखकर कर मुस्कुराए अच्छा हमें लगता है कि तुम्हें यह बताने में कोई नुकसान नहीं हो सकता देखो उन्होंने फ्लफी को हमसे उधार लिया है फिर कुछ टीचर्स ने जादू किया प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रोफेसर मैकोनिकल उसने अपनी उंगलियों पर नाम गिनते हुए कहा प्रोफेसर क्विरिल और जाहिर है डबल ने खुद भी कुछ काम किया है परंतु यह क्या हम किसी का नाम भूल गए प्रोफेसर ने स्नेप हा तुम कहीं अब भी उसी गलत फहमी में तो नहीं हो देखो स्ने की में नहीं है। उन्होंने तो उसकी रक्षा करने में मदद की है इंतजाम करते समय स्नेप मौजूद था तो उसे यह आसानी से पता चल गया होगा कि बाकी टीचर्स ने इसकी सुरक्षा के कौन से इंतजाम किए थे शायद वह हर चीज जानता था सिवाय कुरिल के मंत्र अफलफी को पार करने के तरीके को छोड़कर तुम इकलौते इंसान हो जिसे अब पता है कि फ्लफी को गर्व से कहा तब तो बहुत अच्छा है। हैरी दूसरों के सामने बुदाया बुद हैग्रेड क्या हम खिड़की खोल सकते हैं मैं उबल रहा हूँ नहीं नहीं खोल सकते है, हैरी सॉरी हैग्रेड ने कहा हैरी ने देखा हैग्रिड आग के अंदर झांक रहा था हैरी ने भी उसमें देखा हैग्रेड वह क्या है परंतु वो पहले से ही जानता था कि वह क्या था आग के बीचों बीच केतली के नीचे एक बड़ा काला अंडा था आग्रिड ने घबराहट में अपनी दाढ़ी से खेलते हुए कहा वह तो अरे तुम्हें यह कहा मिला हैग्रेड रॉन ने कहा और आग पास जाते हुए अंडे को गौर से देखा यह तो बहुत महंगा होगा हमने इसे शर्त में जीता है ट बोला कल रात हम गांव में कुछ पैग पीने गए और वहां एक अजनबी के साथ ताश खेलने लगे हमें लगता है कि वह इससे छुटकारा पाकर बहुत खुश हुआ था कसम से परंतु जब फूटेगा तब तुम क्या करोगे हरमायनी ने कहा हम कुछ किताबें पढ़ रहे हैं हेग्रेट ने कहा और अपने तकिये के नीचे से एक बड़ी किताब निकाली इसे हम लाइब्रेरी से लाए थे आनंद और लाभ के लिए ड्रैगन पालना यह थोड़ी पुरानी है परंतु इसमें सब कुछ दिया है अंडे को आग में रखो क्योंकि उसकी माँ उस पर फूंक मारती है और जब यह अंडा फोड़कर बाहर निकल आए तो हर आधे घंटे बाद इसे एक बाल्टी ब्रांडी में चिकन का खून मिलाकर दो और यह देखो अलग अलग, अलग अंडों को कैसे पहचाना जाए हमारे पास जो है वह नॉर्वे का सीडीदार ड्रैगन है यह दुर्लभ है वह अपने आप में बहुत खुश लग रहा था लेकिन हरमाइनी उतनी खुश नहीं थी है तुम लकड़ी के घर में रहते हो उसने कहा लेकिन उसकी बात सुनी नहीं रहा था वह तो आग को हिलाते हुए खुशी से गुनगुना रहा था। तो अब उनके है, तो उसका क्या होगा कभी मैं सोचता हूँ की शांत जिंदगी कैसी होती होगी डॉन ने आ भरते हुए कहा हर शाम को वे अपने होमवर्क से माथा पच्ची करते थे जो उन्हें लगातार दिया जा रहा था हरमाइनी ने अब हैरी और रॉन के लिए फिर एक दिन नाश्ते के समय लेकर आई उसमें रॉन जड़ी बूटियों का ज्ञान के पीरियड में गोता मारना चाहता था और सीधे झोंपड़ी की तरफ जाना चाहता था परंतु तो हरमाइनी इसके लिए तैयार नहीं थी हरमाइनी जिंदगी में कितनी बार ड्रैगन को पैदा होते देखने का मौका मिलता है हमारी क्लासें हैं हम मुश्किल में पढ़ सकते हैं और जरा सोचो अगर किसी को ये पता चल गया कि क्या कर रहा है तो वह भी मुसीबत में फंस सकता है चुप हो जाओ हैरी फुसफुसाया मरफा कुछ फुट दूर खड़ा था और एकदम चुपचाप था ताकि उनकी बातें सुन सके उसने कितनी बातें सुनी थी हैरी को मरफा के चेहरे के भाव बिल्कुल पसंद नहीं आए रौन हरमाय जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास तक जाते समय बहस करते रहे और अंत में हरमाइनी इस बात के लिए तैयार होगी कि वह उनके साथ सुबह की छुट्टी में हैग्रेड की झोपड़ी तक भागकर चलेगी जब उनकी क्लास के अंत में महल की घंटी बजी तो तीनों ने तत्काल अपनी खुरपियां पटकी और जल्दी जल्दी मैदान से होते हुए जंगल के किनारे तक आ गए हैग्रेड ने लाल चेहरे और रोमांचित भाव से उनका स्वागत किया वह लगभग बाहर निकल चुका है उसने उन्हें भीतर बुलाया अंडा टेबल पर रखा था उसमें गहरी दरारें थीं, अंदर कुछ हिल रहा था उसके अंदर से अजीब सी खटखट -खट की आवाज आ रही थी उन सभी ने अपनी टेबल के पास खींच ली और सांस रोककर देखते रहे तभी अचानक एक धमाका हुआ और अंडा फूट गया ड्रैगन का बच्चा टेबल पर पसरा हुआ था उसे सुंदर नहीं कहा जा सकता था हैरी ने सोचा की वह गुड़ी मुड़ी काली छतरी की तरह दिख रहा था उसके घुमावदार पंख उसके दुबले काले शरीर की तुलना में बहुत बड़े थे और उसकी चौड़े वाली लंबी नाक थी के थे, और बाहर निकलती नारंगी आंखें थी वह छीका उसकी नाक सेट है। है। है बुदबुदाया उसने ड्रैगन का सिर सहलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ड्रैगन ने उसकी उंगलियों पर वार किया और अपने नुकीले दाँत दिखाए देखो तो सही यह अपनी मम्मी को पहचानता हैग्रेट ने कहा Hagrid, बोली। नॉर्वे का, का पर्दों की दरार से कोई देख रहा था एक बच्चा था वह स्कूल की तरफ वापस भाग रहा है। हैरी ने लपक कर दरवाजा खोला और बाहर देखा इतनी दूर होने पर भी पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी मेलफॉन ने ड्रैगन को देख लिया था अगले सप्ताह के दौरान मेल्फॉ के चेहरे पर थिरकते मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे देखकर हैरी रॉन और मायनी बहुत परेशान हो जाते थे उन्होंने अपना ज्यादातर खाली समय की अंधेरी झोपड़ी में बिताया ताकि वे उसे समझा सकें। इसे जाने दो हैरी ने आग्रह किया इसे आजाद कर दो हम ऐसा नहीं कर सकते हैग्रेट ने कहा यह अभी बहुत छोटा है यह मर जाएगा उन्होंने ड्रैगन की तरफ देखा वह एक सप्ताह में ही तीन गुना लंबा हो चुका था उसके नथुनों से धुआं निकल रहा था हैगरेट रखवाली के काम में नहीं जा पा रहा था क्योंकि वह तो ड्रैगन को संभालने में ही पूरी तरह व्यस्त था पूरे फर्श पर ब्रांडी की खाली बोतलें और मुर्गे के पंख फैले थे हमने इसका नाम नॉर्बर्ट रखने का फैसला किया है। हैगरेट ने ड्रैगन की तरफ प्यार से देखते हुए कहा यह अब हमें सचमुच पहचानने लगा है देखो नॉबर्ट नॉबर्ट मम्मी कहा है इसका दिमाग चल गया है रॉन हैरी के कान में बुदबुदायागरेट हैरी ने जोर से कहा नौबर्ट को 15 दिन और रखोगे तो ये तुम्हारे घर जितना बड़ा हो जाएगा किसी भी समय के पास जा सकता है।, है ने अपने काटे। हम हम जानते हम जानते हैं कि इसे हमेशा के लिए नहीं रख सकते परंतु हम इसे किसी कूड़ेदान में भी तो नहीं फेंक सकते हैरी अचानक रॉन की तरफ मुड़ा चार्ली उसने कहा तुम्हारा दिमाग भी चल गया है रॉन ने कहा मैं रॉन हूँ क्या तुम्हें यह भी याद नहीं है नहीं चार्ली तुम्हारा भाई चार्ली रोमानिया में ड्रैगनों की पढ़ाई कर रहा है हम रॉबर्ट को उसके पास भेज सकते हैं चार्ली इसकी देखभाल कर सकता है और फिर इसे जंगल में वापस भेज सकता है बहुत बढ़िया रॉन ने कहा इस बारे में क्या ख्याल है हैगरेट और अंत में हैग्रेड तैयार हो गया कि वे चार्ली के पास उल्लू भेज उससे पूछ सकते हैं अगला सप्ताह गुजर गया। बुधवार की रात को ही थे कि तभी तस्वीर का और अचानक हवा में से रौन प्रकट हुआ जब उसनेरी का दृश्य चौगा उतारा वह हैग्रेड की झोपड़ी तक गया था ताकि नॉबर्ट को भोजन देने में उसकी मदद कर सके जो अब बक्से भर भरकर मरे चूहे खा रहा था उसने मुझे काट लिया रॉन ने कहा और उन्हें अपना हाथ दिखाया जो खून से सने रूमाल में लिपटा हुआ था अब मैं एक सप्ताह तक कलम नहीं पकड़ पाऊंगा मैं तुम्हें बता दूं ड्रैगन वो सबसे जानवर है जो मैंने आज आपको ऐसा लगेगा जैसे वह खरगोश का नन्ना सा नाजुक बच्चा हो जब उसने मुझे काटा तो हैगरेट ने मुझे डांटा की मैंने उसे डरा दिया था और जब मैं वहां से आया तो हैगरेट उसे लोरी सुना रहा था अंधेरी खिड़की में एक दस्तक हुई है हैरी ने कहा और उसे जल्दी से अंदर घुसा लिया चाली का जवाब लेकर आई होगी इकट्ठे चिट्ठी पढ़ने के लिए उन तीनों ने अपना सिर पास पास किए प्रिय रॉन तुम कैसे हो पत्र के लिए धन्यवाद मुझे नॉर्वे का सीरीदान ड्रैगन रखने में खुशी होगी परंतु उसे यहाँ तक लाना आसान नहीं है मुझे लगता है सबसे अच्छा यह रहेगा कि तुम उसे मेरे दोस्तों के साथ भिजवा दो जो मुझसे मिलने के लिए अगले सप्ताह आ रहे हैं समस्या यह है कि उन्हें गैर ड्रैगन ले जाते हुए कोई देख न ले क्या तुम शनिवार की आधी रात के समय ड्रैगन को सबसे ऊँचे टावर पर ले जा सकते हो वे लोग तुम्हे वहां मिल सकते हैं और अंधेरे में ही उसे ले जा सकते हैं मुझे इस पत्र का जवाब जल्दी से जल्दी भेजो प्यार सहित चार्ली। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे पास अदृश्य चोगा और नॉबर्ट को ढकलेगा वे दोनों उसकी बात से सहमत हो गए इसी से आप समझ सकते थे कि उनका पिछला सप्ताह कितना बुरा गुजरा था नॉबर्ट से और मेल्फा से छुटकारा पाने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे एक समस्या थी रॉन के जिस हाथ में ड्रैगन ने काटा था वह अगली सुबह तक सूजकर दुगना मोटा हो गया रॉन नहीं जानता था क्या मैडम पॉमफ्री के पास जाना ठीक रहेगा क्या वे ड्रैगन के काटने के निशान को पहचान जाएंगी बहरहाल दोपहर तक उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था घाव का रंग गहरा हरा, हरा हो चुका था यह साफ दिख रहा था की नॉबर्ट के दाग जहरीले थे हेरियो हमायनी दिन के अंत में भागते हुए हॉस्पिटल गए जहां उन्हें रॉन बिस्तर में बुरी हालत में मिला सिर्फ मेरे हाथ की ही बात नहीं है वो फुसफुसाया हालांकि ऐसा लगता है जैसे टूटकर गिरने ही वाला है। ने मैडम पॉमफ्री से यह कहा कि वह मुझसे किताब लेना चाहता है ताकि वह अंदर आ सके और मुझ पर अच्छी तरह हंस सके वह उन्हें यह बताने की धमकी दे रहा था कि मुझे सचमुच किसने काटा था मैंने मैडम पोम्फ्री से कहा कि मुझे कुत्ते ने काटा है परंतु मुझे नहीं लगता की उन्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ होगा मुझे उसे क्विडिश मैच में नहीं मारना चाहिए था इसलिए वह यह सब कर रहा है हैरी और हमायनी ने रॉन को शांत करने की कोशिश की शनिवार को आधी रात को सब कुछ ठीक हो जाएगा रॉन हरमायनी ने कहा परंतु इससे रॉन को जरा भी तसल्ली नहीं हुई इसके बजाय वो सीधा बैठ गया और पसीना पसीना हो गया शनिवार को आधी रात को उसने फटी आवाज में कहा अरे नहीं मुझे अभी अभी याद आया चांदी की चिट्ठी उसी किताब में थी जो मेल्फा ले गया है उसे पता चल जाएगा कि हम नॉर्बर्ट से पीछा छुड़ा रहे हैं हैरी और हर्माइनी को जवाब देने का मौका नहीं मिला मैडम पॉमफ्री उसी पर उन्होंने और उल्लू उन है। भेज सके और शायद से पीछे छुड़ाने का इकलौता मौका होगा हमें यह जोखिम लेना ही होगा और फिर हमारे पास अत्य चौका भी तो है मैलफॉय उसके बारे में नहीं जानता है जब वह हैग्रिड को यह बताने गए तो उन्हें उसका कुत्ता में है। वैसे ऐसा कुछ नहीं जो हम न संभाल सके जब उन्होंने उसे चाल्ली की चिट्ठी के बारे में बताया तो उसकी आंखों में आंसू भराए हालांकि इसकी यह वजह भी हो सकती थी कि नोबर्ट ने उसी समय उसके पैर में काटा था ठीक है उसने सिर्फ हमारा जूता ही काटा है, है, है। यूं ही ही खेल रहा आखिर वो बच्चा ही तो है। बच्चे ने अपनी पूंछ दीवार पर मारी, जिससे खिड़कियां हिल गई हैरी और हमी वापस महल में लौट आये और ये सोचने लगे कि शनिवार जल्दी क्यों नहीं आ जाता जब नॉवट को अलविदा करने का समय आया तो उन्हें हैग्रिड की हालत पर अफसोस हुआ होता अगर वे इस बात को लेकर चिंतित नहीं होते कि उन्हें कितना कुछ करना था रात बहुत अंधेरी और बादलों से भरी थी और उन्हें से हटने का इंतजार कर रहे थे नॉबर्ट को एक बड़े बक्से में पैक करके तैयार रखा था उसके सफर के लिए हमने बहुत से छूहे और ब्रांडी रख दी है। हैग्रेड ने रूंदे गले से कहा और हमने उसका टेडी बियर भी रख दिया है ताकि वह अकेलापन महसूस ना करे बक्से के अंदर से आवाजें आ रही थीं, नहीं भूलेगी वे नहीं जानते थे बक्से को महल के ऊपर तक किस तरह लेकर गए जब वे प्रवेश हॉल में संगमरमर की सीढ़ियों पर नोबर्ट को उठा कर अंधेरे गलियारे में ले गए तो आधी रात होने वाली थी एक और सीढ़ी फिर एक और हैरी के शॉर्टकट से भी यह काम आसान नहीं हुआ बस पहुंच गए हैरी ने हाफते तो हुए कहा जब वे सबसे ऊंचे टावर के नीचे वाले गलियारे में पहुंचे तभी उनके सामने अचानक हुई हलचल की वजह से उनके हाथ से बक्सा लगभग छूट गया वे यह भूल गए थे कि वे पहले से ही अदृश्य थे इसलिए वे छाया में दुबक गए और दो लोगों की परछाइयों को घूमते रहे जो उनसे दस फुट दूरी पर गुत्थम गुत्ता थे एक लैम्प चल रहा था प्रोफेसर मैगोनिकल ने चौकड़ी वाला ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहन रखा था उनके बाल जूड़े में जाली से बंधे थे और उन्होंने मेल्फो का कान पकड़ रखा था। "टिटेंशन!" चिल्लाई और नाक शक्ति के 20 पॉइंट कम हो गए। आधी रात को घूम रहे हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आप समझ नहीं रही हैं प्रोफेसर हैरी पॉटर आने वाला है उसके पास ड्रैगन है क्या बकवास है तुम इस तरह का झूठ कैसे बोल सकते हो चलो मेल्फो मैं तुम्हारे बारे में प्रोफेसर स्नेब से बात करूंगी इसके बाद तावर तक जाने वाली ऊंची घुमावदार सीढ़ियां पार करना दुनिया का सबसे आसान काम था। जब वे रात की ठंडी हवा में बाहर पहुंचे, तो उन्होंने अपना चोगा उतारकर फेंक दिया और खुश हुए कि वे एक बार फिर से खुली हवा में ठीक से सांस ले रहे थे हर तो जैसे नाचने लगी थी मैं सजा मिल गई मैं गा सकती हूँ गाना मत हैरी ने सलाह दी मेल्फॉय पर हंसते हुए उन्होंने इंतजार किया नॉरबर्ट अपने बक्से में धमाचौकड़ी कर रहा था लगभग दस मिनट बाद चार जादुई झाड़ूएं अंधेरे में फिसलती हुई नीचे आईं। चार्ली के दोस्त खुश मिजाज थे उन्होंने हैरी और हमाइनी को रस्सियों का वह झूला बताया जो वे साथ लेकर आए थे जिससे वे नॉर्बर्ट को झुलाते हुए ले जाने वाले थे उन लोगों ने नॉबर्ट को रस्सी से ठीक तरह से बांधने में मदद की और फिर हैरी व हमायनी ने सबसे हाथ मिलाया और उन्हें धन्यवाद दिया आखिरकार नोबट जा रहा था जा रहा था चला गया था। वे एक बार फिर सीढ़ियों से नीचे उतरे। जब नौबट की चिंता उनके दिमाग से निकल गई थी तो उनके दिल उतने ही हल्के ड्रैगन नहीं था बेल्फॉय को डिटेंशन मिल गया था उनके सुख को कौन सी चीज कम कर सकती थी इसका जवाब सीढ़ियों के नीचे उनका इंतजार कर रहा था जैसे उन्होंने गलियारे में कदम रखा फिल्च का चेहरा अचानक अंधेरे से बाहर निकलकर उनके सामने आ गया फिर फुस आया हम मुसीबत में फंस गए हैं वे अपना अदृश्य चोगा टावर पर ही छोड़ आए थे